के दो प्रकार के भेद चल रहे थे पीछे और उसमें असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप को और उपाय को बताने वाला अठारवा सूत्र हो चुका था विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य अर्थात जो समाधि विराम पर वैराग्य विराम अर्थात वृत्तियों का निरोध और उसका जो प्रत्यय कारण पर वैराग्य उसके अभ्यास के द्वारा जो संपन्न होती है और संस्कार शेष संस्कार मात्र ही जिसमें शेष रह जाते हैं वृत्तियां रुक जाती हैं लेकिन संस्कार शेष रहते हैं उसे असंप्रज्ञा समाधि कहेंगे और वो निर्बीज कहलाती है क्योंकि उसमें जो आलंबन का कार्य है वो रुक जाता है उसमें किसी अन्य बाह्य विषय का आलंबन नहीं होता और इसमें कोई किसी को समझने को कोई विषय रह गया हो असम्रज्ञा समाधि का तो उसको पूछ सकते हैं नहीं तो आगे चलेंगे अब ये जो असंप्रज्ञात समाधि है इसके भी यहां पर दो भेद बताए जा रहे हैं तो अगले सूत्र की जो उद्यानिका है व्यास के भाष्य में वो देखिए कि स अयम द्विविधा। सह अर्थात वह असंप्रज्ञात समाधि द्विविधा दो प्रकार की होती है वो दो प्रकार कौन से हैं तो उपाय प्रत्यय भव प्रत्य प्रत्यय शब्द का अर्थ यहां भी वही है कारण तो उपाय प्रत्यय का अर्थ क्या होगा है उपाय का कारण तो उपाय का कारण असंप्रज्ञा समाधि कैसे बोलेंगे ये बहुरी समास के शब्द होते हैं इनको समझा करो कई बार आ चुके हैं ऐसे ये इसको ऐसे बोलते हैं हिंदी में कि उपाय है कारण जिसका अब देखो उपाय का कारण और उपाय है कारण जिसका इन दोनों वाक्यों में भेद है या दोनों एक से हैं तो क्या अलग अलग पना दिखाई दे रहा है इनमें उपाय का कारण और उपाय है कारण जिसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया एक तो है कि उपाय का कारण अर्थात उपाय जिससे संपन्न हो पाए हैं? ऐसा कोई कार्य ये तो हो गया उपाय का कारण और उपाय है कारण जिसका यानी जो उपाय से संपन्न होती है ये बहुरी समास कहते हैं इसको उपाय प्रत्यय ये विग्रह हो जाएगा उपाय है प्रत्यय जिसका उपाय है कारण जिसका अर्थात जो असंप्रज्ञात समाधि उपायों से उपायों के द्वारा उपायों का अनुष्ठान करके होगी प्राप्त होगी उसे कहेंगे उपाय प्रत्यय उपाय प्रत्ययो यस्य और ठीक ऐसे ही भाव, भाव प्रत्यय का अर्थ करो अब स्वयं बताइए आप लोग क्या बनेगा इसका अर्थ जैसे भी उपाय प्रत्यय का अर्थ किया था ऐसे ही भाव प्रत्यय का अर्थ क्या बनेगा हाँ भाव है कारण जिसका अब इसी को हम संस्कृत में बोले हैं विग्रह करें तो कैसे बोलेंगे जैसे पहले बोला था उपाय प्रत्ययो यस्य तो भव प्रत्ययो यस्य बहुर ही समास का विग्रह ऐसे ही होता है और इसमें जो शब्द बनकर के निकल कर के आता है वो बन जाता है किसी का विशेषण विशेषण बन जाता है तो प्रत्य भव प्रत्यय कारण जिसका तो उपाय तो आगे जाएंगे हम कौन-कौन से उपाय हैं इस असंप्रज्ञात समाधि को संपन्न करने के लिए वो आगे आएंगे और भव प्रत्यय का अर्थात भव भव किसे कहेंगे क्योंकि भव शब्द आगे आने वाला है अगले सूत्र में भी तो भव के दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं हम भव माने जो होता है उत्पन्न होता है अब उत्पन्न में ये संसार भी हो रहा है और हमारा ये शरीर अर्थात जन्म तो भव का अर्थ जन्म भी होता है और भव्य अर्थ संसार।, संसार दोनों में से यहां कुछ भी ले लें अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा यानी कि ऐसी ये असंप्रज्ञा समाधि जिनमें जिसको करने के लिए केवल मात्र जन्म ही कारण बन जाता है तो हम कैसे समझेंगे इसको कि उस साधक को जो जिसको ये समाधि प्राप्त होगी उसने कोई विशेष उपाय नहीं किया केवल मात्र जन्म हो गया और उसका कर्माशय इस प्रकार का रहा संस्कार ऐसे रहे पीछे के जन्मों में जिसने काफी परिश्रम किया है उन संस्कारों को अर्जित किया है पुण्य कर्माशय को बढ़ाया है हैं उस योग्य कर्म जिसके रहे हैं तो कभी कभी ऐसे जीवन में अवसर आते हैं कि संस्कार उद्बुद्ध हो गए किसी आलंबन को निमित्त को पाकर के और वृत्तियां रुकने लगी वृत्तियों का निरोध हो गया कोई विशेष उपाय नहीं किया है उसने वो कोई यम नियम आदि पा, का पालन करके जो क्रम से चला रहा है जो साधक उस क्रम से वो नहीं आया है आगे इसकी और व्याख्या देखेंगे तो भव प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा संसार है कारण जिसका अब यहां पर उपाय प्रत्यय का तो निर्णय आगे होना है वो कौन कौन से उपाय हैं, इसलिए यहां तो इतना ही कहा है इन्होंने व्यास जी ने कि तत्र उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवती उपाय से प्राप्त होने वाली जो समाधि है उपाय जिसमें कारण बनेगा वो किनको प्राप्त होती है योगी नाम शब्द पुस्तक सबके पास नहीं होने से बाधा पड़ती है तो किनके किन को प्राप्त होगी योगी नाम भवती वो योगियों को होती है अब योगियों को होती है तो अर्थापत्ति से क्या निकलेगा कि भव प्रत्यय योगियों को नहीं वो अन्यों को कही जा रही है वो किसको होगी आगे बताएंगे लेकिन उपाय प्रत्यय का तो निर्णय हो गया ना कि योगियों को होती है और योगी कैसे कहते हैं योग में रहता है। नहीं तो ये योग का का हुआ। योगी किसको कहेंगे और दोनों आ, आ जाएंगे देखो पीछे पहले ही सूत्र में आ आगे ये तो योग समाधि ही नहीं। फिर क्या कहा आगे सच है सार्वभौम श्रीता से धर्म लेकिन अब समाधि का तो अर्थ कर दिया उन्होंने कि पांचों भूमियों में है ये लेकिन आगे योग पक्ष में कौन कौन सी समाधि योग पक्ष में जो समाधि है वो कौन कौन, -कौन सी कहलाएगी कौन कौन सी भूमि आएंगी उसमें एकाग्र और निरुद्ध भूमि अब हम ये कह सकते हैं कि जो साधक एकाग्र भूमि को जिसने प्राप्त किया है अथवा निरुद्ध भूमि को प्राप्त किया है तब कहेंगे वो योगी है योग वाला अर्थात योग वाली भूमियों को प्राप्त करने वाला उसे कहेंगे योगी ठीक है और जो केवल विक्षिप्त और मूढ़ और क्षिप्त अवस्था में है उसको योगी नहीं कहेंगे और योगी भी जो एकाग्र और निरुद्ध भूमि में है वह भी जब व्युत्थान काल में आएगा तो हो सकता है व्युत्थान काल में आने पर कभी कभी तो ठीक है अगर उसने अधिक अभ्यास किया है एकाग्र और में तो व्युत्थान काल का व्यवहार भी उसका परिवर्तित दिखाई देगा लेकिन अगर प्रारंभिक अभ्यासी ही चल रहा है अभी एकाग्र भूमि में तो व्युत्थान काल में आने पर वो भी एक सामान्य जैसा ही बन जाता है कभी कभी वो भूल जाता है प्रभाव उसका कम हो पाता है क्योंकि ज्यादा अभ्यास नहीं किया है उसने अभी तो वो भी सामान्य मनुष्य जैसा ही व्यवहार करने लगता है वो भी आविष्य में आ जाता है, है वो भी राग और द्वेश ग्रस्त हो सकता है ये सब बातें संभव है लेकिन जिसने अभ्यास अधिक किया हुआ है तो व्युत्थान काल में उसके व्यवहार पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा अब योगी व्यवहार काल में भी कहला सकता है और एकाग्र और निर्द में भी कहला सकता है तो उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती हैं और ये आगे उपाय बताएंगे उसके आगे सूत्र देखिए भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया तो पहले भव प्रत्यय की व्याख्या कर रहे हैं कि भव प्रत्यय जो समाधि है ये असंप्रज्ञात ये किन की होती है क्योंकि वहां तो कह दिया योगी नाम भवती तो यहां भी बताना होगा किन की होती है तो उनके लिए दो प्रकार के शब्द आए हैं यहां और दो प्रकार के शब्द हैं तो भेद भी इनके दो बनेंगे यद्यपि ये काफी विवादास्पद विषय भी है क्योंकि जितने भी टीकाकार हैं इस सूत्र की व्याख्या करने वाले कोई भी एक नहीं है सबकी अलग अलग प्रकार की व्याख्या मिलेंगी लेकिन हम उन सब पर न जाकर के एक सामान्य रूप में ही इसको समझेंगे और व्यास की पंक्तियों को आधार बनाएंगे दूसरा एक और बात समझने की है इसमें कि जब अपर वैराग्य का जो सूत्र आया था क्या था सूत्र याद दिलाई अपर वैराग्य की व्याख्या करने वाला सूत्र अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है बीते उसको श्रविक विषय वित्रष्णस्य हाँ तो ये अपर वैराग्य के स्वरूप को बताने वाला सूत्र था इसमें व्यास जी ने ये भी कहा था कि जो आनुश्रविक विषय होते हैं दृष्टिकित तो व्याख्या हो गई जो आनुश्रविक विषय होते हैं क्योंकि दृष्टि में तो उन्होंने ले लिया स्त्री स्त्रीया पानम आदि ऐश्वर्य आ गए लेकिन आनुश्रविक विषयों में उन्होंने विदेह और प्रकृति लय ये भी शब्द दिए हुए हैं ध्यान आ रहा है आनुश्रविक विषयों में स्वर्ग वैदेही प्रकृति लय ये शब्द आए हुए हैं खोल करके देख सकते हैं पीछे पुस्तक में कि स्वर्ग वैदेही और प्रकृति लय यानी कि वैदेह का अर्थ विदेह और प्रकृति लय तो ये शब्द भी उसमें आए हुए हैं और आनुश्रविक विषयों से क्या करना है उन्होंने क्या बताया पीछे क्या करना है अरे अपर वैराग्य कब होता है दृष्ट विषयों से भी राग का हटना और अदृष्ट आनुश्रविक विषयों से भी राग का हटना तृष्णा का हटना तो उस सूत्र के द्वारा जो व्यास जी ने भाष्य लिखा उस पर उससे क्या ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि ये जो विदेह और प्रकृतिलय को जो प्राप्त होने वाली असंप्रज्ञा समाधि है ये इससे राग हटाने की बात कह रहे हैं नहीं वो इससे भी राग हटाने की बात कह रहे हैं तो इसलिए यह विषय चलो ठीक है इसकी व्याख्याएं संगत नहीं हो रही एक दूसरे की मिल नहीं रही आपस में लेकिन यह बहुत विचारनीय कोई विषय भी नहीं है क्योंकि जब स्वयं ही कह रहे हैं कि इससे तो राग हटाना है अगर इसमें राग रहेगा तो अपर वैराग्य भी संपन्न नहीं होगा पर वैराग की बात अलग रही और पीछे एक व्याख्या मैंने ये बोला था कि असंप्रज्ञा समाधि की यात्रा में जैसे हम कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उसमें से अन्य शाखाएं भी फूट पड़ती हैं रास्ते में जैसे पर्वत पर हम चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते रास्ते में अन्य और भी वो सीढ़ियां निकलने लगती हैं शाखा के रूप में वो किसी छोटे से पर्वत की चोटी पर पहुंचाने वाली होती हैं लेकिन हमें यदि ऊँचे पर्वत पर चढ़ना है तो उस रास्ते को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वहां जाएंगे भी तो लौट करके फिर वहीं आना होगा जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की थी और फिर आगे को बढ़ेंगे तो इसलिए भी कहा है उन्होंने व्यास जी ने कि इन समाधियों को प्राप्त होकर के कोई मुक्ति को प्राप्त कर ले ये संभव नहीं है यह ठीक है कुछ काल तक वो कैवल्य जैसा अनुभव करेगा ये स्वयं व्यास जी लिखेंगे अपने भाष्य में लेकिन वो परिपूर्णता नहीं होगी उसमें क्योंकि उनकी इन समाधियों के संपन्न होने में कारण कुछ भिन्न प्रकार के हैं उसमें उपाय तो किए नहीं है वो केवल पूर्व संस्कारों के वश के कारण से यह स्थिति प्राप्त हो चुकी है इसलिए वो ज्यादा ग्रहण करने योग्य नहीं है तो दो प्रकार के मनुष्य हैं इसमें जिनको ये भव प्रत्यय प्राप्त होती है उसमें पहला शब्द है विदेह और दूसरा है प्रकृति लय अब इन शब्दों को देख लें विदेह देह शब्द आई रहा है इसमें देह शब्द जानते हैं शरीर और वी लगा दिया इसमें तो इसके शब्द का ये बनेगा अर्थ कि जिन व्यक्तियों का देह से अर्थात शरीर से राग हट गया है शरीर से जिनको वैराग्य हो गया है अब शरीर से वैराग्य होने में कई कारण हो सकते हैं या तो कोई ऐसा शरीर में रोग आ गया कि जिसको हम बहुत सुंदर समझते थे जिसके संभालने में हमने अपना पूरा परिश्रम किया अपना बहुत सारा समय लगाया लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं जीवन में घट जाती हैं कि वही शरीर हमारा बेकार हो गया कुछ भी नहीं रहा उसमें तो एकदम पीछे के उसके कोई कर्माशय संस्कार ऐसे रहे जो उद्बुद्ध हो गए और राग उसका हट गया वृत्तियां रुकने लगी क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि के भेद हैं ये तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि वृत्तियों का दुर्गना तो यहां स्वीकार करना ही है नहीं तो असंप्रज्ञात नहीं कहेंगे इसके लिए असंप्रज्ञात के भेद में आ रहा है ये और असंप्रज्ञात का जो लक्षण है वृत्ति निरोध सर्व वृत्ति निरोध वो तो यहां भी मानना होगा नहीं तो घटेगा नहीं ये तो सारी वृत्तियों का उसका रुकना हो गया वो डूब गया एकाग्रता में इतना खो गया कि उसको कुछ भी भान नहीं है अब शरीर से उसका राग हट चुका है तो ऐसी व्यक्तियों को कहेंगे हम विदेह शरीर से जिनका राग हटा हुआ है दूसरा शब्द है इसमें प्रकृति लय प्रकृति सभी जानते हैं, हैं संसार की जो साम्यावस्था है जो मूल कारण अवस्था सत्वर के रूप में और शब्द कैसे करेंगे प्रकृति लय लयः यस्य जिसका प्रकृति में लय हो गया है अब लय का अर्थ यहां ये यह नहीं जैसे कि हम कोई नमक घोल देते हैं पानी में ऐसे कोई सत्वर में जीवात्मा का लय हो जाए क्योंकि जीवात्मा नित्य है इसका किसी में लय नहीं होता है लेकिन यहां लय का तात्पर्य जैसे हम वर्तमान में वैज्ञानिकों को देखते हैं जब कोई गंभीर खोज में लगे होते हो और खोज करते करते करते इतना खो जाते हैं उन तत्वों में उन मूल तत्वों में इतना खो जाते हैं कि उनको न अपना ध्यान है न किसी अन्य वस्तु का ध्यान है और काफी लंबा लंबा समय निकल जाता है बिल्कुल खो जाते हैं उसमें है जो गंभीर वैज्ञानिक होते हैं अपनी प्रयोगशाला में वो खो गए कोई सुदबुद्ध नहीं है उनको और ऐसे उनके कुछ क्षण आते हैं जीवन में कि जहां सारी वृत्तियां रुक जाती हैं तो इतने तल्लीन हो जाना कि जहां तल्लीन को होते होते मूल अवस्था में पहुंचे और मूल अवस्था में जाकर के भी अब कोई भी वृत्ति उनकी शेष नहीं है अब इस प्रकृति लय की व्याख्या में टीकाकारों में बहुत भिन्नता है यहां उस तरह से भी उन्होंने व्याख्या की है कि वर्तमान शरीर तो उसका छूट जाएगा और वर्तमान शरीर छूटने के बाद या तो मात्र सूक्ष्म शरीर को उन्होंने लिया है और ये भी न ले तो सूक्ष्म शरीर से भी रहित अर्थात केवल जीव रह गया और उस जीव का कैवल्य पद जैसा आनंद भोगना इसके फिर अलग अलग समय बताए गए कि कोई कितने समय तक रहता है कोई कितने समय तक रहता है जो पूर्ण मुक्ति का काल है वो तो यहां स्वीकार्य होगा ही नहीं और वो समय भिन्न भिन्न प्रकार का यहां एक बार चर्चा हुई थी शायद इस कक्षा में या न्याय वाली में कि हम जो समय की गणना करते हैं वो कैसे करते हैं हमारी सृष्टि में हाँ ये तो इससे बन जाएगा हमारा वर्ष है ना और फिर इन्हीं वर्षों को इकट्ठा करते करते हम जब चार अरब बत्तीस चार लाख बत्तीस हजार वर्षो में पहुंचते हैं तो हम कलयुग बोल देते हैं उसको अब इसी को आप दुगना कर दीजिए तो कौन सा युग बन जाएगा आठ लाख चौसठ का द्वापर बन जाएगा इसी को तिगुना कर दीजिए तो वर्ष कितने बनेंगे हम्म बारह लाख छियानबे हजार अब ये बन गया त्रेता अब हम कलयुग को फिर चार गुना कर दें चार लाख बत्तीस हजार को चार गुना कर दें तो सत्रह लाख अट्ठाईस हजार अब इन चारों युगों को यदि हम जोड़ दें तो बैठता है जा करके तैतालीस लाख बीस हजार अब इन चारों युगों का जो समय है इसको एक शब्द में बोले तो कैसे बोलेंगे महायुग चारों युगों का जोड़ महायुग अथवा दूसरा शब्द चतुर्युग ठीक है ना अब ऐसे चतुर्युग एक सृष्टि में जो संपूर्ण सृष्टि का काल है उसमें होते हैं एक हजार है बहुत सरल गणना है ये सारे जो महायुग है अर्थात चारों युगों का जो राउंड होगा ये एक सहस्र बार एक सृष्टि में हो जाएगा एक तो ये विभाग हो गया अब एक अन्य शब्द भी आता है जिससे हम गणना करते हैं उसे कहते हैं मनवंतर और ये शब्द आपने सुना होगा क्योंकि संकल्प पाठ में इस शब्द को बोलते हैं बार बार मनवंतर मन वंतर करके कौन सा मनवंतर चल रहा है कौन सा चल रहा है इस समय संख्या की दृष्टि से पहला दूसरा तीसरा कौन सा है सातवा बनवंतर इसका अर्थ छह निकल चुके और सातवा बनवंतर है तो इसका अर्थ है शेष भी कुछ ना कुछ रह गए हैं तो कितने रह गए हैं शेष सात ही और रह गए हैं अब सात ही और रह गए और सातवां चल रहा है तो हम क्या माने आधा काल सृष्टि का निकल गया या ज्यादा निकल गया आधा निकल गया कम है, <laughs> है आदेश मैंने प्रश्न ऐसी उल्टा पूछा कि आधा निकल गया आदेश ज्यादा है मैंने कहा एक उत्तर कुछ देगा इनमें से और दोनों ही गलत होंगे आपने पकड़ा के आधे से कम निकला है अभी तो ये जो मनवंतर होते हैं इसमें एक मनवंतर में हम कोई संख्या तो मानेंगे ना क्योंकि चौदह मनवंतर होते हैं ये अब चौदह मनवंतर और, और चतुर्युग कितने एक सहस्त्र तो एक सहस्त्र को हमें चौदह जगह बांटना है लेकिन संख्या पूरी नहीं आएगी तो इसमें क्या किया गया है कि एक सहस्त्र चतुर्युग में से हम छह को अलग कर देते हैं पहले तो कितने बचे नौ सौ चौरानवे छह को अलग कर देंगे तो नौ सौ चौरानवे अब नौ सौ चौरानवे को आप भाग दीजिए चौधे से तो कितना बैठेगा एक में हम्म तो एक मनमंत्र में कितने चतुर्युग इकहत्तर अब इकहत्तर चतुर्युग का एक मनवंतर होता है और ऐसे हमारे छह मनवंतर तो निकल गए इकहत्तर इकहत्तर वाले छह मनमंत्र निकल गए और सातवां जो मनवंतर चल रहा है इसमें भी इकहत्तर जो चतुर्युग होंगे इसमें संख्या कौन सी बैठ रही है इस समय संकल्प पाठ कभी सुना है किसी ने नहीं किसी पंडित से कभी संस्कार कराया कोई तो संकल्प पाठ बोलते हैं अष्टा विंशति तमे सुना है ये शब्द अट्ठाईसवें कलयुग में तो कलयुग अट्ठाईस अट्ठाइसवा है तो ये कौन सा चतुर्युग हुआ अट्ठाइसवासवें चतुर्युग का ये कलयुग चल रहा है अब अट्ठाइस है तो इसका अर्थ इकहत्तर में से अट्ठाइस निकाल देंगे तो कितने शेष रहेगा इतने अभी शेष हैं इस सातवें मनवंतर में और ये जब पूरे हो जाएंगे तब आधि सृष्टि का काल होगा तो ये तो रहा यह गणना कोई प्रश्न किसी को तैतालीस रह गए तैतालीस अभी रह गए हैं चतुर्युग इस मनवंतर में ये कैसे क्या है? ये कैसे पे ये, लिक्णा लिक्णा है? है? ये सब सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है सूर्य सिद्धांत पुस्तक का नाम है और वो ज्योतिष का ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत संगमयुगता है, है? संगमयुग संगम कोई नहीं होता है संगम संगमयुग का वर्णन नहीं है कहीं भी ये जो बने हम ना जैसे दो 2016 सोलह हाँ ये विक्रमी संबद्ध बोलते हैं इसको ये बाद में बने हैं ये राजा विक्रम से प्रारंभ किया है विक्रमादित्य का नाम सुनना होगा जैसे हम लोग कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति होता है कोई बहुत प्रसिद्धि पा चुका है जैसे ईसा के नाम से इन लोगों ने अंग्रेजों ने बनाया है ईसवी संबत है ना जिसको सन कह के बोलते हैं ये विक्रमी संबत अब महर्षि ध्यान के नाम से भी संबत चल पड़ा है तो इस तरह से अलग अलग मुस्लिम लोगों ने अलग बनाया है उसमें हिजरी संबद कह के बोलते हैं उसको और शक संबत सुना होगा एक शक राजा हुए थे उनके नाम से भी चलता है तो ये कई प्रकार के हैं ये लेकिन हमारा व्यवहार इस समय चल रहा है इस भी है यानी कि सन से बोलते हैं हम लेकिन दूसरा वर्ष भी हमारा चलता है जिसको हम विक्रमी संबत बोलते हैं जिससे हमारे हिंदी के मास कहलाते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ उस गणना में आएंगे तो कहने का तात्पर्य यहां जो मनमंत्र है तो ये जो प्रकृति लय वाले जो असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करते हैं जो कैवल्य पद का अनुभव करते हैं ये लोग इनका जो काल माना गया है कितने कितने समय तक ये तो अलग अलग प्रकार से गणना की गई है कि जिनका साक्षात्कार इंद्रियों तक हुआ है वो दस मनवंतर तक आनंद का भोग करते हैं जिनका और अधिक सूक्ष्मता में पहुंच गए हैं वो शत मनवंतर तक और अधिक पहुंच गए हैं जो तो हजार मनवंतर तक और आगे पहुंच गए हैं तो सौ हजार मनवंतर तक की गणना जो वायुपुराण इत्यादि ग्रंथ है उनमें आई हुई है और व्याख्याकारों ने वहां से बहुत कुछ लिया है उसमें लेकिन एक रूपता नहीं आ पा रही है इसमें अब हम उधर को न जाकर के हम केवल व्यास की पंक्तियों को देखेंगे और इससे अपनी संगति लगाने का प्रयास करेंगे तो इनकी जो व्याख्या आ रही है आगे शब्द है इनका कि विदेहानाम देवान भव प्रत्यय विदेहाम देवानाम जिनका राग शरीर से हट गया है ऐसे जो विदेह है, देव हैं अब पीछे कहा था उपाय प्रत्यय योगियों को प्राप्त होती है अब यहां योगी का वहां तो योगी शब्द है यहां है देव यहां योगी शब्द नहीं है देव शब्द इसलिए है कि विद्वान कोटि के हैं ये लोग भी हैं इन्होंने भी अध्ययन किया है लेकिन वैसा अनुष्ठान जो क्रम से साधक करता है योग समाधियों में चित्त को एकाग्र करने का बहुत पुरुषार्थ करता है जीवन लग जाते हैं उसको संपन्न करने के लिए वैसा पुरुषार्थ इनका नहीं लेकिन पीछे के संस्कार इनके प्रबल हैं योग से संबंध उन संस्कारों के कारण से किसी जीवन में भी उन्होंने उपाय नहीं किए लेकिन विशेष किसी घटना के निमित्त के कारण से और घटनाएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग किसी के अंत्येष्टि में भाग लेते हैं तो वहां पर हमारी वृत्तियां कुछ अन्य प्रकार की बनी होती हैं सांसारिक विषयों से शरीर से राग थोड़ा थोड़ी देर के लिए हटता है हैं वहां जाकर के फिर हम कुछ अन्य ही चिंतन करने लगते हैं कि देखो क्या निकला ये ये व्यक्ति हमारे साथ कितना हमारा मेल था इससे कितने हम सब लोग साथ साथ रहते थे अचानक चल बसा कुछ भी नहीं रहा तो ऐसे भाव हमारे अंदर उठते हैं अब उन्ही व्यक्तियों मान लीजिए कोई बहुत अच्छे संस्कार पीछे के लिए हुए है तो एक ही घटना उसके लिए बहुत ही परिवर्तन ला सकती है और होता है ऐसा जीवन में देखने में आता है कि बहुत परिवर्तन आ गया अब उसको कोई राग ही नहीं रहा संसारिक विषयों में किसी में शरीर से भी राग नहीं रहा अपने तो ऐसे अनेक कारण उसमें हो सकते हैं लेकिन उन कारणों के होने पर पृष्ठभूमि में उसके जो संस्कार हैं वो कार्य करेंगे क्योंकि संस्कार यदि नहीं है तो वहां बहुत से व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे आपको कि हो तो रही है अंत्येष्टि और सांसारिक बातें चल रही है कहीं व्यापार की बातें चल रही है घरेलू बातें प्रारंभ हो गई मतलब ही नहीं अंत्य कराए फूंकाए घर आ गए कुछ को थोड़ा सा राग हुआ और घर आकर के कुछ दिनों फिर वह सामान्य बन गए तो एक लोकोक्ति में स्मशान वैराग्य शब्द भी सुना होगा कि कैसा वैराग्य है शमशान वैराग्य अर्थात थोड़ी देर का जरा सा वैराग्य हुआ फिर सामान्य हो गए तो जिनके संस्कार पीछे के प्रबल होते हैं उनके जीवन में ऐसी घटनाएं भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर जाती है तो बिना उपाय के उनको असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध होने लगती है तो विदेहा नाम देवान भव प्रत्यय जो विदेह देव हैं, पहले विदेह का ले रहे हैं ये कि उनकी जो समाधि है असंप्रज्ञा ये भव प्रत्यय कहलाएगी इनके उन्होंने कोई उपाय नहीं किया है बस उनका जो वो जन्म है जो शरीर है वही उनका उस समाधि को लाने वाला कारण बन गया है भव प्रत्यय अब उनके विषय में कुछ और कहा कि ते ही अर्थात वे देव जिनको भव समाधि प्राप्त हो रही है वे देव स्व संस्कार मात्रोपयोगिना चित कल्य पदम इव अन्भवंत स्व संस्कार विपाक तथा जातीय कम अति वे विदेह लोग वे देव स्वसंस्कार मात्रोपयोगिना अपने संस्कार मात्र के उपयोग से अब संस्कार कौन से संस्कार दो प्रकार के होते हैं धर्मा धर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार एक से कर्माशय बनता है और दूसरा स्मृति और क्लेश को उत्पन्न करने वाला होता है धर्माधर्म रूप संस्कार ये कर्माशय बोलते हैं इसको जिसका फल मिलता है हमें शरीर जाति आयु भोग जिसको बोलते हैं ना जाति आयु भोग के रूप में इसका फल होगा धर्मा धर्म रूप संस्कारों का और जो वासना रूप संस्कार हैं ये स्मृति को उत्पन्न करने में और क्लेशों को भी हैं तो ये क्लेश के ही संस्कार लेकिन क्लेश के संस्कार होने पर भी ये अन्य क्लेशों को और उत्पन्न करते रहते हैं आगे से तो ये दो कार्य इनके होते हैं वासना रूप संस्कारों के क्लेशों को भी उत्पन्न करना और स्मृति को उत्पन्न करना और उससे फिर आगे संस्कार बनते हैं जब ये उत्पन्न करेंगे क्लेशों को क्लेशों से फिर संस्कार बनने लगेंगे अर्थात होते जाते हैं तो स्व संस्कार मात्रोपयोग संस्कार से क्या अर्थ लेंगे हम वासना रूप संस्कार क्योंकि विपाक वाले संस्कार अगले वाक्य में आ रहे हैं इसलिए तो उनके वासना रूप संस्कार प्रबल होने से अर्थात उसके उपयोग मात्र से ऐसा जो चित्त है जिसमें केवल संस्कार मात्र रह गए हैं क्योंकि वृत्तियों का अनुरोध यहां मान नहीं होगा असंप्रज्ञा समाधि की व्याख्या कर रहे हैं इसलिए तो केवल संस्कार मात्र के उपयोग से उस चित्त के द्वारा कैवल्य पदम एवं अनुभवंत कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हुए अब कैवल्य पद जैसा कहा है जैसा इसलिए कैवल्य अवस्था प्राप्त नहीं हुई है अभी अपने शरीर में ही है और कैवल्यवस्था कब कहलाती है शरीर रहित अर्थात ज्ञान के द्वारा उसने अपने सारे संस्कारों को दग्ध कर लिया है और शरीर भी नहीं है अब वो कैवल्यवस्था होगी लेकिन वो अवस्था इनकी नहीं है ये कैवल्य जैसा अनुभव कर रहे हैं शरीर में रहते हुए और स्व संस्कार विपाकम तथा जातीय तथा जातीयम का अर्थ है कि जैसे उनके वासना रूप संस्कार हैं, उसी के अनुरूप उनके धर्मा धर्म रूप संस्कारों का उद्बोधन होगा वो जगेंगे अपना फल देंगे क्योंकि ये जो हमारे कर्माशय में जो संस्कार होते हैं पाप और पुण्य के और इन पाप पुण्यों के कर्मों में से जब कोई कर्म फलीभूत होने को होता है तो उस काल में उन्हीं कर्मों के अनुरूप हमारी वासनाएं भी उदबुद्ध हो जाती हैं और इसका सूत्र आगे आएगा कि जाति देश काल व्यवहितानाम अपि अपनी स्मृति संस्कार एक रूप वहां जाति देश काल का कोई व्यवधान नहीं होता है चाहे कितने ही जन्म पहले हमारा ये धर्मा धर्म संस्कार क्यों न बना हो नहीं? और वासना संस्कार चाहे कितने ही पुराने क्यों न हो लेकिन जब कोई कर्म फलीभूत होने को होता है तो उसी के अनुरूप उस जैसी ही वासनाएं भी उदबुद्ध हो जाती हैं, और वह हमारा फल संपन्न होने लगता है वो फल अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है लेकिन यहां क्योंकि कईवल्य पद के समान वो अनुभव कर रहे हैं तो ये भी मानना होगा कि उनका पुण्य कर्माशय फलीभूत होगा और उसी कर्माशय के अनुरूप तथा जातीय कम ये जो शब्द आ रहा है ये तथा जातीय कम ये उसी के साथ जुड़ेगा स्व संस्कार मात्र उपयोग के साथ में अर्थात जो उनके वासना रूप संस्कार हैं उनके अनुरूप है, अपने कर्माशय में से वो कर्म के फल को भोग करके निपटा रहे होते हैं अतिवाहयती अतिवाहयती का अर्थ है उसको भोग करके समाप्त करना कम करते रहना खर्च करना उसमें से अतिवाहन <coughs> तो स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीय कम अतिवाहयती यह जातीय जातीय शब्द बहुत सुना होगा कई बार आ चुका है ये और ये जातीय शब्द ये है एक प्रत्यय सूत्र आता है इसका प्रकार वचने जातीयर जब कहीं पर हमें प्रकार अर्थ बोलना हो तो प्रकार अर्थ को कहने के लिए ये जातीय एक प्रत्यय होता है जैसे तथा के साथ हमने जोड़ा इसको या यथा के साथ जोड़े तो यथा का क्या अर्थ होता है जैसे और हम कहें यथा जाती है, तो क्या अर्थ होगा जातीय का अर्थ तो बोला मैंने प्रकार जिस प्रकार और तथा के साथ जोड़ेंगे तो तथा जाती है, उस प्रकार जैसे प्रका जिस प्रकार का उस प्रकार का तो प्रकार प्रकार जहां बोलते हैं वहां जातीय शब्द का भी प्रयोग हो जाता है ये प्रत्यय है अलग से तो तथा जातीय कम अतिवाहती तो ये तो हुआ विदेहों की व्याख्या कि विदेह नामक जो भव प्रत्यय भव के कारण से जो असंप्रज्ञा समाधि को जिन्होंने प्राप्त किया है तो वो जब तक उनका कर्माशय जो पुण्य कर्माशय है बहुत प्रबल वेग से फलीभूत हो रहा है और उसके कारण से उनके संस्कार जग चुके हैं वैसे और उन संस्कारों के कारण से उनका राग भी शरीर से हटा हुआ है अन्य सारी वृत्तियां उनकी रुक गई हैं और खो गए हैं बिल्कुल एकांत में बैठ करके बिल्कुल कुछ भी नहीं पता उनको और आनंद का पूर्ण अनुभव हो रहा है ये उनकी ऐसी अवस्था है वो कब तक रहेगी जब तक वो पुण्य पूरा फलीभूत नहीं हो जाएगा और पुण्य कर्माशय फलीभूत हो गया समाप्त हो गया अब सामान्य अवस्था में आ जाएंगे ने? अब उनके अंदर ना कोई वो संस्कार रहेगा वैसा क्योंकि कर्माशय फलीभूत हो चुका है कर्म समाप्त हो गया अब सामान्य अवस्था में आ जाएंगे लेकिन सामान्य अवस्था में आने पर भी वो ज्यादा नीचे गिरी हुए नहीं कह क्योंकि जिन्होंने इतना प्रबल अपना कर्माशय पुण्यों का बनाया है तो उनके अन्य भी व्यवहार अच्छे ही रहे होंगे पीछे और उसके भी संस्कार उनके साथ में है तो वो प्रभाव डालते रहेंगे अब उनको भी यदि आगे जीवन मुक्त अवस्था बनानी है तो चलना उनको भी उसी रास्ते से पड़ेगा फिर फिर वो उपाय प्रत्यय उपाय अपनाएंगे और उस आधार पर जैसे योगी आगे बढ़ता है वो भी आगे बढ़ेंगे और नहीं तो फिर उसी अवस्था में रहेंगे आगे दिया प्रकृति लय का तथा प्रकृति लया अब प्रकृति लय तथा कह दिया नहीं वैसे ही प्रकृति लय वाले भी इनका क्या है इनका थोड़ा सा भेद है इनका है कि साधिकारे चेतसी अब इस व्याख्या में यहां उससे ऐसा ध्वनित होता है कि इनका शरीर छूटेगा पीछे वाले में तो शरीर है क्योंकि वहां पर ये विपाक को जो भोग रहे हैं तो विपाक का भोग शरीर रहते हुए ही होता है शरीर न रहने पर जाति आयु भोग यह नहीं होते जाति आयु भोग जब होंगे तो शरीर ही होगा वहां लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि साधिकारे चेतसी चित्त के साधिकार होने के कारण साधिकार चित के होने पर चित्त साधिकार कैसे होता है चित्त को साधिकार कब कहा जाएगा साधिकार का अर्थ क्या है अधिकार सहित अब अधिकार चित्त का कौन सा होता है चित्त को क्या अधिकार दिया गया है कई बार व्याख्या हो चुकी है इसकी चित्त को कौन सा कार्य सौंपा गया है जीवात्मा को भोग और अपवर्ग संपन्न कराना जीवात्मा के लिए भोग और अपवर्ग देना ये चित्त का कार्य है और जो जिसका कार्य है वही उसका अधिकार है जैसे किसी व्यक्ति कोई कार्य सौंप दिया तो हम ये कह सकते हैं कि आपको इस कार्य में अधिकृत कर दिया गया है आपको इस कार्य का अधिकार दे दिया गया है तो चित्त को भी अधिकार मिला हुआ है और वो कौन सा अधिकार है भोग और अपवर को संपन्न कराना और वो अगर संपन्न नहीं करा पाया है पूरा तो चित्त साधिकार रहेगा या अधिकार रहित तो हो जाएगा साधिकार रहेगा हैं? अगर वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया है तो अधिकार उसका बरकरार है अभी अधिकार समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि कार्य पूरा हुआ ही नहीं है अभी कार्य पूरा हो जाएगा तब निवृत्ति होगी उसकी तो यहां निवृत्ति नहीं हो रही है अर्थात चित्त के साथ संबंध है उसका जीव का तो साधिकारे चेतसी चित्त साधिकार है और अवस्था ऐसी आ गई भव प्रत्यय के कारण से कि वह मनुष्य वह देव वह विद्वान प्रकृति में लीन हो गया है प्रकृति में लीन का जैसे मैंने कहा था वैज्ञानिक के रूप में लेकिन वो यहां पूरा पूरा संगत तो नहीं होता क्योंकि यहां शरीर छूटने की बात भी सामने आ रही है तो प्रकृति लीन है अब प्रकृति में यदि लीन है चित्त तो प्रकृति में लीन चित्त का क्या अर्थ होगा क्योंकि वहां पर प्रकृति में लीन चित्त होता है जब तो इसका अर्थ है कि सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और स्थूल शरीर तो है ही नहीं स्थूल शरीर भी नहीं है सूक्ष्म शरीर भी नहीं है क्योंकि तभी चित्त प्रकृति में लीन हो सकता है उससे पहले नहीं हो सकता उससे पहले कार्य अवस्था में ही रहेगा लेकिन वो चित्त प्रकृति में लीन तो हुआ लेकिन वो लीन होना होने पर भी वो रहा था साधिकार ही उसका अधिकार पूरा नहीं हुआ था वो किसी बीच में किसी कारणवश उसका संबंध छूट गया है उस जीवात्मा के साथ में लेकिन जब ये कैवल्य पद की जितनी अवस्था इनको भोगनी है उतना ये जीवात्मा भोग कर लेगा तो उसके बाद वह चित्त फिर आएगा फिर संबंध जुड़ेगा उससे क्योंकि अधिकार उसका शेष रह गया था जैसे किसी व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया और कार्य उसको लगा कि मैंने कार्य कर दिया है पूरा किसी भ्रांति के कारण से उसको ऐसा लगा कि मैंने कार्य पूरा कर दिया है और अपनी सारी फाइल जो है वो रिपोर्ट पेश कर दी अधिकारी के आगे अधिकारी ने चेक किया चेक करके पता लगा कि अरे इसमें एक कार्य तो छूट ही गया है तुमने वो तो पूरा किया ही नहीं तब उसको दोबारा फिर बुलाया जाएगा कि अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है इसको पूरा करके लाओ ये तुमसे छूट गया है ऐसे ही वहां चित्त की अवस्था को ले सकते हैं हम कि वहां चित्त प्रकृति में लीन तो हुआ है लेकिन साधिकार अवस्था में ही लीन हो चुका था तो क्या होगा फिर साधिकार होने के कारण से वह चित्त से के साथ संबंध फिर जुड़ेगा जीवात्मा का तो वही आगे वाक्य आ रहा है कि प्रकृति लीने प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पदम इव अनुभवंती यहां भी इव शब्द आ रहा है इव का अर्थ होता है समान कैवल्य पदम इव यह अव्यय है इव क्या अर्थ है इव का समान, समान। तो कैवल्य पद के समान कैवल्य जैसी अवस्था के समान वो भी अनुभव करते हैं वो देव जो प्रकृति में लीन हो गए हैं कब तक उत्तर दिया यावन न पुनरावर्तते अधिकार वशात चित्तम जब तक चित्त क्योंकि वो अधिकार उसका समाप्त ही नहीं हुआ था तो जब तक चित्त अधिकार वश होने के कारण से पुनः नहीं लौट आता है यावत न पुनरावर्तते अधिकार वशात चित्तम तब तक वो कैवल्य अवस्था जैसा अनुभव करेंगे तो बस यही व्याख्या इसमें इतनी मिल पाती है बाकी और कोई विस्तार इसका नहीं मिलता व्यास जी ने भी ज्यादा नहीं खोला है इन दो तीन पंक्तियों में ही इसको यही समाप्त कर दिया है और पीछे थोड़ा सा वहां आया था वर्णन जहां के आनुश्रविक विषयों से तृष्णा हटाने की बात आई थी तो आनुश्रविक विषयों में स्वर्ग के साथ साथ इन दोनों अवस्थाओं को भी ले लिया था स्वर्ग वैदेह और प्रकृति लय तो यही इनका मिलता है यहां पर और फिर इस पे ज्यादा खोज इसलिए भी नहीं कि लोगों ने की क्योंकि इनको त्याज बोल दिया गया है उसमें पीछे इनसे राग हटाने की बात की गई है तो ये हो गया अब आगे ये किन के विषय में बताया अभी नाम, देवों के विषय में और उपाय प्रत्यय किन होता है योगियों का उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती पीछे वाक्य हुआ है और अब सूत्र आ रहा है उपायों का क्योंकि पीछे उपाय प्रत्यय योगियों को बताया था वो उपाय कौन से हैं वो आगे आ रहे हैं तो सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक पितरेशां बीसवा सूत्र इसमें कितने उपाय बताए हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा और भी है आगे है क्यों पूर्वक शब्द नहीं है पूर्व उपाय नहीं है यही पूर्व में होंगे सब पांचों अर्थात श्रद्धा पूर्व में है जिसके वीर पूर्व में है जिसके स्मृति समाधि प्रज्ञा ये सब पूर्व में हैं जिसके तो श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व कह ये प्रथमा का एक वचन हुआ और ये किसका बन रहा है विश्लेषण यहाँ भी बहुरी समास है बहुरी समास के बहुत शब्द मिलते हैं तो पहले यहां पर हम इनको पांच को जोड़ेंगे कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा हम्म श्रद्धा च वीर चमृति समाधि प्रज्ञा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा ये इतना अलग बन जाएगा शब्द और उसके बाद फिर पूर्व शब्द के साथ समास करेंगे कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वाह ये अब यश्य कस्य वो समाधि का है ये विशेषण असंप्रज्ञा समाधि की चर्चा हो रही है और समाधि शब्द पुल्लिंग में आता ही है, मैंने बताया था तो पुल्लिंग का ये बन रहा है शब्द तो श्रद्धा और स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व में है जिसके अर्थात ये प्रारंभ में अवश्य होंगे तभी असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होगी और ये प्रारंभ होंगे का अर्थक इन सबको अपनाना होगा और जिसको अपनाते हैं उसे कहते हैं उपाय हो गए उपाय ये तो ये उपाय हैं और ये जो समाधि प्राप्त होगी असंप्रज्ञात ये किन की होगी इतरे तो इतरे शाम का अर्थ क्या होता है इतर किसे कहते हैं अन्य इतर माने दूसरा अन्य अब दूसरा और अन्य यहां बता रहे हैं तो इसका अर्थ पीछे किसी के विषय में बताया है इन्होंने तो किसके विषय में बताया पीछे देव के विषय में तो देवों से अन्य तो वो कौन थे योगी तो ये योगियों का इतरे शाम का अर्थ हो गया योगी और इत्र शाम अर्थ योगी है इसीलिए व्यास के भाषण में भी आगे योगी नाम शब्द आ रहा है तो यहां जो शब्द आ रहे हैं ये पांच इसमें पहले शब्द आ रहा है श्रद्धा श्रद्धा की व्याख्या पीछे भी कई बार कर ली है हम लोगों ने लेकिन यहां श्रद्धा को बहुत गंभीर अर्थ में लिया गया है क्योंकि यहाँ श्रद्धा को योगी की माता बताया गया है मां जैसे मां अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है हर संकट से उसको बचाती है और उसका कभी भी अहित नहीं करती यहां उस माँ को लेंगे जो बुद्धिमती है कहीं माताएं बुद्धिमती नहीं भी होती हैं तो अनजाने में बच्चे का अहित भी कर देती है मोह में आकर के तो वैसा नहीं क्योंकि यहां तो हम योग की बात कर रहे हैं और श्रद्धा को मां की उपमा दे रहे हैं तो उपमा देने के लिए अच्छी मां को ही लाएंगे तो मां हमेशा बच्चे का हित करती है नहीं? कभी भी कोई संकट आता है तो उसकी रक्षा करती है तो ऐसे ही योगी की भी अगर जीवन में संकट आए उसके आएंगे तो उन संकटों से वह श्रद्धा रूपी माता उसको बचाएगी उसकी रक्षा करेगी तो बहुत सुंदर व्याख्या इसकी दी है इन्होंने तो पहले कहा इन्होंने की उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवती उपाय प्रत्यय नामक उपाय है कारण जिसका ऐसी ये जो संप्रज्ञा समाधि है ये योगियों को प्राप्त होती है और योगियों को प्राप्त होती है तो कौन कौन से उपाय उसमें करने होंगे तो एक क्रम है इनका और ये क्रम व्यवस्थित है अव्यवस्थित नहीं है कि इनमें से पहले हम किसी को ले लें बाद में किसी को ले लें ऐसा नहीं जिस क्रम से सूत्र में आए हुए हैं ये उपाय उसी क्रम से इनको अपनाना है तो सबसे पहले आ रहा है श्रद्धा तो श्रद्धा का अर्थ इन्होंने किया यहां पर कि श्रद्धा चेतसाद वैसे हम श्रद्धा का शाब्दिक अर्थ करें तो क्या बनेगा पीछे बताया भी था क्या अर्थ होगा इसमें दो शब्द हैं अलग अलग, अलग हम कौन कौन से श्रत श्रत शब्द है तकारांत हु? ताको हल करके लिखते हैं श्रत और श्रत कहते हैं सत्य के लिए हम चार शब्द आते हैं वेद में से जिनका अर्थ होता है सत्य उसी में से एक शब्द है ये श्रत और धा का अर्थ है धारण करना अब हम कैसे बोलेंगे इसको कि श्रत धीयते अनया सत्य को धारण किया जाता है जिसके द्वारा है ऐसी कोई क्रिया ऐसा कोई विचार ऐसा कोई भाव तो सत्य धारण किया जाता है सत्य को धारण किया जाता है जिसके द्वारा अथवा भाव में करेंगे तो सत्य का धारण करना सत्य का धारण करना सत्य को धारण करने की क्रिया उसे कहते हैं श्रद्धा अब किसी ने सत्य को धारण किया है यथार्थ ज्ञान जिसने पाया है स्वाध्याय कर करके चिंतन कर करके स्वयं ऋषियों का सहारा लेकर के और साथ में उपासना आदि के अन्य क्रियाओं के द्वारा भी जिसने सत्य की सत्य को जिसने छुआ है सत्य को जिसने प्राप्त किया है तो उसके चित्त में प्रसन्नता होगी या दुख होगा और उसने जिसने सत्य को पूरा पूरा धारण कर लिया है जिसको लेश लेषमात्री संदेह नहीं रहा है कि यही मार्ग मुझे कल्याण तक पहुंचाएगा यह दृढ़ विश्वास जिसके अंदर पैदा हो चुका है और उसको लग रहा है कि अब आगे मुझे योग प्राप्त होने वाला है तो उसे कहते हैं श्रद्धा और वो चित्त का बनता है सम प्रसाद चेतसाद और वो कैसा प्रसाद होता है कि वहां यह भावना उठती है साधक के अंदर कि योगो में भूया जैसे उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी ने छात्र ने बहुत परिश्रम किया पढ़ने में और अब वो पेपर दे रहा है परीक्षा दे रहा है तो परीक्षा दे रहा है और अपने पर उसको पूर्ण विश्वास है क्योंकि उसने अध्ययन बहुत किया परिश्रम बहुत किया और खूब अच्छे प्रकार से उसने प्रश्नों के उत्तर लिख भी दिए अब उसको उत्तीर्ण होने में कोई शंका हो रही होगी नहीं।, नहीं हो रोगी ना क्योंकि उसको पूर्ण सत्य पता है ये कि मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है मैंने परिश्रम पूरा किया है अब उत्तीर्ण होने की भावना पर उसको पूर्ण विश्वास है कि उत्तीर्ण तो मुझे होना ही है तो ऐसे ही जिस योगी के अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और श्रद्धा बिना स्वाध्याय के पैदा नहीं होती ये भी ध्यान रखना क्योंकि जब तक हम ऋषियों के अनुभवों को नहीं जानेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे उपाय करके अपने कल्याण के मार्ग को प्राप्त किया जब तक उनके अनुभवों को हम नहीं सीखेंगे नहीं समझेंगे तब तक यह श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती क्योंकि अनुभवी व्यक्ति जब कोई बात बताता है तो सुनने वाले के अंदर विश्वास उत्पन्न हो ही जाएगा और बिना स्वाध्याय के वो होता नहीं क्योंकि ऋषियों का अनुभव जानना है ऋषियों तो ने जो बात ग्रंथ हम बताई है उसको देखना होगा तो श्रद्धा उत्पन्न हो गई अब उसको क्या लग रहा है कि योगो में भूयाद ये वाक्य आगे आएंगे यहां तो नहीं है ये ये किसी अन्य सूत्र के भाषण में आएंगे कि योगो में भूयात योग तो मेरा हो ही जाना है अब उसके अंदर दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी श्रद्धा उसके अंदर पैदा होती है तो श्रद्धा चेतसाद और उसी का आगे उसका विशेषण दिया कि साहि जननी इव कल्याणी वह माता के समान कल्याण करने वाली होती है और योगिनम पाति पाती, पाती का अर्थ है रक्षा करती है अरे इसी धातु से तो पिता बनता है पा धातु से पिता रक्षा करता है बच्चे की तो पाती का अर्थ पालयती है रक्षती रक्षा करती है वह माता के समान कल्याणी होती हुई बच्चे का कल्याण चाहती हुई योगी का साधक का कल्याण चाहती हुई है योगी पाती उसकी रक्षा करती है और रक्षा करती है का अर्थ है कि जब जब कोई बाधा कोई संकट आ रहा होगा उसकी वृत्तियां उधर से मुड़ रही होंगी वो कहीं गलत रास्ते में भटकने के लिए तत्पर हो रहा होगा तो तुरंत अंदर से जो पहले उसने श्रद्धा बना रखी है अपनी वो तुरंत उसको बचाएगी वो उसकी रक्षा करेगी वो उसको जाने नहीं देगी उधर अगर श्रद्धा हमारी ठीक प्रकार की है तो अगर हमारा विश्वास ऋषियों के वचनों पर हो चुका है तो जहां जहां भटकाव के स्थल आएंगे हमारे जीवन में जहां जहां ऐसा लगेगा कि यहां हम पथ भ्रष्ट हो सकते हैं तो वह श्रद्धा हमारा पूरा काम करेगी और इसीलिए स्वाध्याय करना ऋषियों ग्रंथों को पढ़ना जीवन में अत्यंत आवश्यक है हमारे चाहे कितने ही कार्य क्यों न रह जाए शेष करने के लिए लेकिन यदि हमने ऋषियों के अनुभवों को जान लिया तो श्रद्धा जो उत्पन्न होगी वो बहुत बड़ा रास्ता हमारे जीवन में खोल देगी जहां हमारे लिए सफलता ही सफलता होगी असफलता नाम की कोई चीज होती ही नहीं फिर तो ऐसी है ये श्रद्धा जो मां के समान हमारी रक्षा करने वाली है और तस्य ही श्रद्धा धानस्य ऐसा साधक जो श्रद्धा से युक्त हो चुका है जिसने अपनी मां की छाया को उसके आंचल को प्राप्त कर लिया है तो उसके अंदर अब एक अन्य भाव पैदा होता है और वो कौन सा होता है विवेकार्थिन अब उसकी चाह उसकी इच्छा विवेक को प्राप्त करने की होती है अर्थी कहते हैं चाहने वाला जैसे विद्या को जो चाहता है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी।, विद्यार्थी तो विद्यार्थी में अर्थी शब्द आ गया नहीं एक अर्थी वो भी होती है जहां लेट जाते हैं कुछ भी नहीं है अब <laughs> असल में है क्या कि वहां भी यही भाव छिपा हुआ है वहां यही कामना करते हैं जब कोई किसी का देहांत होता है तो क्या कहते हैं कहा चला गया कहा चला गया सोचो क्या बोलते हैं शब्द कैसा बन गया वो स्वर्ग वासी कोई कहता है कि नरक वासी हो गया बेचारा ये <laughs> भले ही नरक में ही जाने वाला हो बोलेंगे स्वर्गवासी तो स्वर्गवासी शब्द क्यों चला है ये क्योंकि यहां धारणा वही है कि हमारा जीवन जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला था तो हम ये कामना करते हैं कि इसका जो शरीर छूट गया है ये अपने लक्ष्य को पा चुका है और पा चुका है तो लक्ष्य कौन सा होता है मुक्ति का तो मुक्ति को चाहने वाला है मुक्ति को चाहने वाला जिस वो क्या बोलते हैं उसको जिस पर लेटता है वो है नहीं अर्थ ही तो है एक शब्द और भी है ना टिक टिक बोलते हैं क्या ऐसी कुछ है तो उस पर जो लेटा है वो कौन सी कामना लिए हुए है मुक्ति की इसलिए अर्थ ही बोल देते हैं उसको मुक्ति रूपी अर्थ को मानो उसने प्राप्त कर लिया हो ऐसी हम लोग एक अपनी शुभकामना उसके साथ रखते हैं भले वो न प्राप्त कर पाया हो तो यहां पर है कि जो श्रद्धान है उसके अंदर विवेक को प्राप्त करने की अधिक से अधिक मेरे अंदर विवेक आता जाए क्योंकि जितना उसने विवेक प्राप्त कर लिया है उसका परिणाम उसके सामने आने लगा है, है श्रद्धारूपी माता उसको मिल चुकी है रक्षा करने वाली अब और अधिक विवेक को प्राप्त करना वो चाहेगा अपने विवेक को बढ़ाता ही जाएगा यहाँ विवेक का अर्थ है वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान उसको बढ़ाता ही जाएगा और उसके कारण से वीरियम उपजाया उसके अंदर एक उत्साह पैदा होता है क्योंकि ज्यो ज्यो सफलता सामने दिखाई दे रही होती है बहुत निकटता दिखाई देती है कि सफलता पास में ही है अब तो और अधिक उत्साह और अधिक उत्साह ये बढ़ता ही जाता है उसके अंदर आगे फिर कैसे कैसे क्या होगा ये अब विषय कल को रखेंगे आज का समय हो गया है प्रणव धानी ओ।